अध्याय तृतीय सांडिलोपनषद्यातिमुखपदीर नाम मयूराक्षनाकुरो सम्यकृत्वा पादतले उभुका सीनः स्वस्तिकक्षते स्वस्तिक गोमुख पद्म वीर सिंह भद्र मुक्त तथा मयूर नाम वाले ये आठ प्रकार के आसन कहे गए हैं इस स्वस्तिक आसन में पैर के दोनों तलवों को दोनों जानवों घुटनों के बीच में बराबर रखकर सीधा तन कर बैठना पड़ता है इस क्रिया को ही स्वस्तिक आसन कहा जाता है सव्य दक्षिणगुल्फम तो पृष्ठपाजक्षिणे तथा सव्यम गोमुख गोमुखम यथा पीठ के बायी ओर दाइनागुल्फ एवं दाई तरफ बायां बायागुल्प टखना जोड़कर गोमुख गोमुख्य शरीर बैठना ही गोमुखासन है अंगुष्ठेन निमद्ली याधस्ताभ्याण च उर्वरू परले उभे पदमासनम भवे दे तम पूजित हे सांडिल्य दोनों जघाओं के ऊपर दोनों पैरों के तलवे को रखकर दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को उल्टी रीति से पकड़कर रखना ही सर्व सर्वमान्य पद्मासन कहलाता है एकदम थक्यो संस्थित इतरस्म तथा चोरु वीरासन मुदीत एक को एक पैसे तथा दूसरी जांघ को दूसरे पैसे जोड़कर बैठने को वीरासन कहते हैं दक्षिण सभ्यकुल्भेन दक्षिण तथेतर हस्तजाव संस्थाप्य स्वांगुश प्रसार्य च वक् निरीक्षेत नाशाग्रम सुसमा सिंघासनम भवेते दत्पूजित योग भी सदा दाहिने टखने के साथ बाया रखना तथा तो बाएँ टखने के साथ दा दाएँ टखने को लगाकर बैठ जाना और दोनों हाथों को दोनों जानुओं घुटनों पर रखकर उंगुलियों को फैलाकर रखना चाहिए तत्पश्चात ठीक तरह से एकाग्र होकर मुंह फैलाकर प्राणेन्द्र के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए इसको ही सिंघासन कहते हैं और योगी जन सदैव इस आसन की प्रशंसा करते हैं योगिम्बाबेन समीड्य मेढ्यादुपरिदक्षिण भ्रूमध्ये च मनोलक्षम सिद्धासनमदम्भ भवेद गुदा क्षेत्र को बाएं पैर से दबाकर दाएँ पैर को लिंग के ऊपर स्थिर करना तत्पश्चात भवों के बीच में लक्ष्य स्थिर करना ही सिद्धासन कहा जाता है गुल्फौ तो वृषण सद शिव्यापेत पादपाश्वे तो पाणीभ्या भद्रासनं बद्धा सुचल भद्रासनम भवेदेतस्याधिशापम लिंग के नीचे की ओर शिवनी प्रदेश में दोनों टखनों को स्थिर करने तथा हाथों से पैरों के दोनों पार्सों को मजबूती से पकड़कर कर निश्चल निश्चलतापूर्वक बैठना ही भद्रासन कहलाता है जो सभी तरह के रोग एवं विष आदि को विनष्ट करने वाला है समपेडिम सूक्ष्म गुल्फे नैवत सभ्यतः सभ्यम दक्षिणगुल्फेन मुक्तासन मुदीर सूक्ष्म सिवनी प्रदेश को बाएं टखने के द्वारा दबा करके दाहिने गुल्फ टखने से बाएं टखने को दबा करके बैठना ही मुक्तासन कहलाता है अवस्टभ्यधरा सम्यक्तलाभ्या करो कुरपरऊा स्थापयेन्ना पार्श्योह मुन्न सिर पादो दंडोम ने संित मयूरासन में तत्तु सर्वपाप प्रणासनम दोनों हाथ की हथेलियों को भूमि से सटाकर स्थित करना और हाथ की कोहनियों से नाभि के दोनों ओर दबा करके बैठना चाहिए तदनंतर मस्तक और पैरों को उर्ध की ओर उठाकर लकड़ी की तरह से आकाश में अधर स्थिर रखना ही देवरासन कहलाता है इस आसन यह आसन सभी तरह के पापों का विनाश करने वाला है शरीरांतर्गत आसर्वे रोगा विनष्यंती विषाणी जिरयंते इन आसनों के करने से शरीर के अंदर विद्यमान रहने वाले सभी तरह के रोग विनष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के विष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं येन नसने द सुख धारण भवत्यसक्त सत्यमाचारेत जो मनुष्य असक्त हो उसे जिस किसी आसन से सुख मिले वही आसन करना चाहिए ये नसन विजिता जगत्र तेन विजिता भवती जिसने इन सभी आसनों को जीत लिया है उसने तीनों लोग जीत लिए हैं ऐसा समझना चाहिए ुक्त चलेनाड्य शुद्धा यम नियम एवं आसन से पूर्ण रूपेण सम्पन्न होने के पश्चात मनुष्य को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए इसके अभ्यास से नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है चतुर्थ खंड अथहैनम अथर्वाण चांडिलकेकोपाएन नाड़्यशुद्ध स्यु नाड्यकत्पत्ति कीदृशी सासु कतिवय वाविष्टी तेषा का तत्कर्मा का दाने विज्ञात मे ब्रूहती तत्प्चा महात्मा सांडिल्य ने अथर्वा मुनि से पूछा किस उपाय से नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं नाड़ियों की संख्या कितनी होती है उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई उसमें कितने प्रकार के वायु रहते हैं उनका स्थान कौन सा है उनके कार्य क्या क्या होते हैं इस शरीर में जो भी कुछ जानने के लिए आवश्यक है वह सभी कुछ आप मुझे बताने की कृपा करें सहोवाचाथर्वा यथेदरी तन्वुआत्मक शरीर द्वादांगुलाधिक शरीरस्थ प्राणमग्निनागाभ्यासन तम न्यून वाज कौ स योगी पुंगवो तदनंतर उन् अथर्वा ऋषि यह शरीर छियान्वे अंगुल का प्रमाण है। यह प्राण शरीर की अपेक्षा बारह अंगुल और अधिक होता है इस शरीर में उपस्थित रहने वाले प्राण को योग के अभ्यास द्वारा जो भी मनुष्य अग्नि के साथ सम अवस्था में स्थिर करता है या फिर उससे भी कम करता है वह श्रेष्ठ योगी कहलाता है देह मध्य सुख स्थानम त्रिकोणम तप्तजाम बुनदप्रभम मनुष्याणाम चतुष्पा चतुश्रमंगानाकार तन्मध्य शुभा तन्विपाव की शिखा तिषति मनुष्यों के देह में अग्नि का स्थान त्रिकोण की भांति तप्त स्वर्ण के सदृश प्रकाश युक्त होता है चौपायों का आयताकार तथा पक्षियों का गोलाकार होता है इस अग्नि स्थान में छीण का शुभ्र अग्निशिखा रहती है देह मध्यं मध्यं मध्यं देह मध्यं गुदा दया अंगुला दुर्धा दयांगुला दो भवति मनुष्याण चतुष्पदा हिंड्म्यम देगा तुंद मध्यम देह मध्यम नवांगुम चतुरंगुम से मंडलाकृति गुदा मार्ग से दो अंगुल ऊर्ध् की ओर तथा लिंग से दो अंगुल नीचे की ओर मनुष्य के शरीर का मध्य स्थल होता है चौपायों के हृदय का मध्य एवं पक्षियों के पेट का मध्य ही उनके शरीरों के बीच का मध्य स्थल होता है शरीर का वह बीच का भाग नौ अंगुल ऊंचा तथा चार अंगुल विस्तार वाला होता है उसकी आकृति अंडे के सदृश होती है तन नाभि तन्मध्येना तुतम चक्र तक्र मध्य पुण्यपाप प्रचोदित जीवो भ्रमती तंतोपजर मध्यस्थ तूका यथा भ्रमति तथा चाच त्राणश्चरती दिन जीव प्राणरूपो भवे उसके मध्य में नाभी है तथा उसमें बारह अरों से युक्त चक्र स्थित है उस चक्र के मध्य में पुष्प पाप से प्रेरणा प्राप्त करता हुआ जीव यत्र तत्र भ्रमण करता रहता है जिस प्रकार से मकड़ी अपने द्वारा निर्मित तंतु जाल के अंदर भ्रमण करती रहती है उसी तरह से यह जीव भी वहीं पर विचरण करता रहता है इस देह में जीव प्राण के ऊपर सतत आरूढ़ रहता है नाभे स्त्री कुंडलिनी स्थान अष्ट प्रकृति कुंडली कृता कुंडलनी शक्तिर्भवती यथावत वायु संचारम जलात्रीनी पिता स्कंधप मुखे नम्हरंध्रम योग काले चापाले लागना चाहती हृदय आकाशे महोज्ज्वला ज्ञान रूपति नाभी के समीप नीचे एवं ऊपर की ओर कुंडलनी का क्षेत्र स्थित है कुंडलनी शक्ति आठ प्रकार की प्रकृति से युक्त एवं आठ कुंडली घुमाव बनाए हुए हैं यह शक्ति योग की अवस्था में वायु के संचार को यथावत करके जल एवं अन्न आदि को चारों ओर से कंधों के पार्श्व में स्थिर करके पुनः मुख से लेकर ब्रह्मरंध्र तक अपान तथा अग्नि के द्वारा जागृत होती है यह स्फूरणयुक्ता शक्ति हृदयाकाश में महान उज्ज्वल एवं ज्ञान रूपा होती है मध्यस्थ कुंडलीश्रित मुख्या नाड्युत भवन इड़ापिंगलासुमना सरस्वती वारुणी पूषा हस्तजीवा यशस्विनी विश्वदरी कुू शंखिनी पयश्वनी अलंबुषा गधारी नाड़ चतुर्दशवी कुंडलिनी का आश्रय प्राप्त करके मध्य में स्थित रहने वाली चौदह मुख्य नाड़ियाँ हैं ये क्रमशः इड़ा पिंगला सुसुमना सरस्वती वारुणी पूषा हस्तजीवा यशस्वनी विश्वदरी कुशनी पैजशरी अलंबुषा एवं गांधारी नाम वाली है